महाभारत आशधिपर्व एक गुरुशिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन वृं ब्राह्मणुवाच यसादे कायन लीन तुष्टि किंचेदित पूर्व पूर्व परतज स तीर्ण बंधना भविन्दब्राह्मण्यक काश्यप जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रमशः पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है वही संसार बंधन से मुक्त होता है सर्वमित्र सर्वसह समय रक्तोजित इंद्रिय व्यपीत भयमजुच आत्मा मुच्यते जो सबका मित्र सब कुछ सहने वाला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 वह सर्वथा मुक्त ही है जीवि मरण चोवे सुखदुखे तथा च लाभलाभे प्रिय देश सेमहस च मुच्यते जो जीवन मरण सुख दुख लाभहािय तथा प्रिय अप्रिय आदि को संभव से देखता है वह मुक्त हो जाता है न क्येदृत नवजाति किंचन निर्द्वंदो भीतरागात्मा सर्वथा मुक्त सह जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता किसी के अवहिलना नहीं करता जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है वह सर्वथा मुक्त ही है अन मित्र निर्बंधु अनपत्य धर्मार्थ कामच निराकांक्षी च मुचते जो किसी को अपना मित्र बंधु या संतान नहीं बांधता जिसने सकाम धर्म अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है वह मुक्त हो जाता है नी न चाह पू धातु क्षय प्रशांत आत्मा निर्दिमुच जिसकी न धर्म में आसक्ति है न धर्म में जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्व से रहित है वह मुक्त हो जाता है वहां अकर्मान विकाक्ष पश्चे जगदथास्वतम अस्वस्थ सन्मृत जरायुत वैराग्य बुद्धि सत्तम आत्मदोष अभ्यपेक्षक आत्मबंध अभिपोक्ष चिराधि जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता जिसके मन में कोई कामना नहीं है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 जो आत्मा को गंध, रस, स्पर्श शब्द परिग्रह रूप से रहित तथा है वह मुक्त हो जाता है पंचभूत गुणीन अमूर्ति अगुण गुणभोक्ता पश्च्य स मुच्यते जिसके दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन निराकार तथा निर्गुण होते हुए भी माया के संबंध से गुणों का भोगता है वह मुक्त हो जाता है विहार सर्व संकल्पान बुद्ध शनय निर्माण मापन होती निर इंधन इवा नो बुद्ध से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है वह बिना ईंधन के आपके समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है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 परमात्मोति संशांत अचलम नृत्यम अक्षर जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता है वह मनुष्य शांत अचल नित्य अविनाशी एवं सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है अतः परम प्रवक्षाबी योगश शास्त्र मृहोत्तमत सिद्धम आत्मा जता पश्यंत योगि अब मैं उस परम उत्तम योगशास्त्र का वर्णन करूँगा जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तस्य उपदेशम तस्ोपदेश यथावतमे द्वार्यम पश्यंत आत्मा नमात्मर ही मैं उसका यथावत उपदेश करता हूँ मनोनिग्रह के जिन उपायों द्वारा चित्त को इस शरीर के भीतर ही वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नृत्य आत्मा का दर्शन करता है उन्हें मुझसे श्रवण करो इंद्रियाृत्य मन आत्म निधारियन त्रिप्रम तप्वा तप पूर्व मोक्ष समाचर इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए तपस्वी सत्यमयोग जुग शास्त्र मथाचरे मनीषी मनसा विप्र पश्यन्हात्मानी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग उपाय का अनुष्ठान करें इससे करण में आत्मा का साक्षात्कार करता है सोच साज होमत्मान महात्मि तथा एकांतशील पश्यत्मान महात्मि एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अपने में आत्मा का दर्शन करता है संयतुक्त आत्मान जितेंद्रिय तथा यह आत्मनात्मान संप्रयुक्त प्रपच्यति जो साधक सदा संयमपरायण योग युक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है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 जैसे कोई मनुष्य मुंज से शिख को अलग करके दिखा दे वैसे योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है मन मुंजं शरीरम इत्याषिकात्मन स्था एक निदर्शनम प्रोक्त योग विदिम यहाँ शरीर को मंज कहा गया है और आत्मा को सीख योगवेदताओं ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए यह बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है यदा ही युक्तमात्मा सम्यक पश्य देह भ्रे न कसे स्वर कशो कशापिय प्रभु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 शांत चित्त एवं स्प्रिय योगी आसक्ति और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख शोक तथा भय से विचलित नहीं होता न इनम शस्त्राण विध्यंत न मृत्युश्चाच विद्यते न तुखतरम किंचित हो क्वचन दृश्यते उसे शस्त्र नहीं पीन सकते मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं दिखाई देता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 निर्भेदस्तु न कर्तव्यो भंजाने न कथजन व इस मानव शरीर का त्याग करके इच्छा इच्छानुसार दूसरे बहुत से शरीर धारण करता है योग जनित ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले योगी को योग से किसी तरह व्यक्त नहीं होना चाहिए समय युक्तों जदात्म आत्मन्य प्रपश्यती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 पुरस्याभ्य तेष्ठन जमनावसथे व्यथेत तस्म नावसते वसथे धार्यम सबाहाभ्यंतर मन शरीर के भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रम में स्थित होता है उसी में बाह्य और आभ्यंतर विषयों सहित मन को धारण करे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 सैन्य ग्राम निर्घोषम निर्जने वले काभ्यरम कृष्णग्रपरचित निर्जन वन में इंद्रिय समुदाय को वश में करके एकाग्रचित्त हो शब्द शून्य अपने शरीर के बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण पर परमात्मा का चिंतन करें दंतास्तालो चीवाम चलम घ्रीवाम तथे च हृदय चिंत चापे तथा हृदय बंधनम दंततालो जीवा गलाघ्रीवा हृदय तथा हृदय बंधन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 भुक्त द कोष्ठे कथम अन्न विपच्यते कथम रथत्व भ्रजती शोणित कथम पुनः यह बारम्बार खाया हुआ अन्न उदर में पहुँचकर कैसे पचता है किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार वह रक्त के रूप में परिणित हो जाता है तथा मांस मेहदस्थानी चो कथम कथमहिता सर्वाणी शरीराणि शरीरण वर्धते वर्धमानस्य वर्धते च कथम बलम निरोधा निर्गमनमलानाम च पृथक पृथक स्त्री शरीर में मांस मेधा स्नायु और हड्डियाँ कैसे होती हैं देहधारियों के समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं बढ़ते हुए शरीर का बल कैसा बढ़ता है जिनका सब ओर से अवरोध है उन मलों का पृथक पृथक निस्सारण कैसे होता है कतो वा प्रश्वसती उछ्वसती उछ्वसी पुनः कमच देशम्ठा जिष्ठत्मा यहात्में यह जीव कैसे सांस लेता है कैसे उछ्वास खींचता और किस स्थान में रहकर इस शरीर में सदा विद्यमान रहता है जीव कथम वहती चेष्ट महक किंव वर्णम के दसम चेष्यति वा वही पुनः या था तथ्यन भगवन् भक्त मेरघ जीवात्मा इस शरीर का भार कैसे वहन करता है फिर कैसे और किस रंग के शरीर को धारण करता है निष्पाप भगवन् यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए यथे संपरीपृष्टोहम तेन विप्रेण माधव प्रत्य्रुव महाबाहो यथा सुतमरीद शत्रुदमन महाबाहू माधव उस ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर मैंने जैसा सुना था वैसा ही उसे बताया यथा कोठे प्रक्षिप्य भाण्डम भाण्डम मना भवे तथा स्वाये प्रक्षिप्य मनोद्वारिश्य आत्मान तत्र मार्गेत प्रमादम परिवर्जयेत जैसे घर का सामान अपने कोठे में डालकर भी मनुष्य उन्हीं के चिंतन में मन लगाए रहता है उसी प्रकार इंद्रिय रूपे चंचल द्वारों से विचरने वाले मन को अपने काया में ही स्थापित करके वहीं आत्मा का अनुसंधान करें और प्रमाद को त्याग दें एवं सतम्युक्त प्रीतात्मा नचरादिव आसादयती तद्रह्म प्रधानमती प्रधानवीत इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं उसके विकारों को स्वतः जान लेता है न तो सऊचक्षुषाग्राह न चर्वैरिंद्रिय मनुष्य व प्रदीपे न महान आत्मा प्रदेश उस परमात्मा का इन शर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकता सम्पूर्ण इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता केवल बुद्धिूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है सर्वतः पाणिपादात सर्वतोखे शिरोमुख सर्वतःतिम्लोकेमावृत वह सब ओर हाथ पैर वाला सब ओर नेत्र और, और वाला तथा सब ओर कान वाला है क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है जीव निष्टात आत्मा शरीर संप्रपश्यति सहतमोसृज्य देहम तम धारियन ब्रह्म कवल आत्मा आलोकयती मनता प्रसन्न तदे महाश्रम्वा मोक्षं जाति तथो मयी तत्वज्ञ जीव अपने आप को शरीर से पृथक देखता है वह शरीर के भीतर रहकर भी उसका त्याग करे उसकी पृथक्ता का अनुभव करके अपने स्वरूपभूत केवल परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ बुद्धि के सहयोग से आत्मा का साक्षात्कार करता है उस समय वह यह सोच कर हसताशा रहता है कि अहो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 विश्रेष्ठ यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ विप्रवर तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ इतुक्त स तदा कृष्ण मैया यथा काम ब्राह्मण संसित व्रत श्री कृष्ण मेरे इस प्रकार कहने पर वह कठोर व्रत का पालन करने वाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने अभिष्ठ स्थान को चला गया वासुदेव उच यतुक्ता सदावाक्यम मां पार्थ् दिवसमोक्ष सम्यक्तवादीयत भगवान्नी कहते हैं अर्जुन मोक्ष धर्म का आश्रय देने वाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुश्क प्रसंग सुनाकर वहीं अंतरध्यान हो गए कच्चि तत्व तदेवी पार्थ क्या तुमने मेरे बिताए हुए सुखदेश को एकाग्र चित्त होकर सुना है उस युद्ध के समय भी तुमने रथ पर बैठे बैठे इसी तत्व को सुना था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 अनंत तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुनने का अधिकारी भी नहीं है जिसका चित्र द्विविधा में पड़ा हुआ है वह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता क्रियावद्धि कौंते यह देवलोक समावृत न चेतथेष्ट देवना मृत्यूप निवर्तनम्म कुमार क्रियावान पुरुषों से देवलोक भरा पड़ा है देवताओं को यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्य के मृत्य रूप की निवृत्ति हो पर ही सागति पार्थ यनातनम यमृत प्राप्त होती त्यक्त सदा सुखी पार्थ जो सनातन ब्रह्म है वही जीव की परम गति है ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है एमं धर्म हम समस्थाया ये पिछुपापय स्त्रो वैश्या तथा पर हम गति इस आत्मदर्शन रूप धर्म का आश्रय लेकर स्त्री वैश्य और शुद्र तथा जो पापियों के मनुष्य हैं प्राप्योनियों के मनुष्य हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं किम पुनर्ब्रमण पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुता स्वधर्मरथियहो धित्यम पार्थ फिर जो अपने धर्म में प्रेम करते हैं और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियो की तो बात ही क्या है हेतु मच्च तदुदिष्ट उपायाश्चा साधने सिद्धम फलम च मोक्षस दुख से च निर्णय इस प्रकार मैंने तुम्हें धर्म का युक्त युक्त उपदेश किया है उसके साधन के उपाय भी बतलाए हैं और सिद्धि फल मोक्ष तथा तो दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है नाथ परम सुखम तन्य कंचा भरत बुद्धिमान श्रद्धान्च पराक्रांत पांडव यह परी त्यजंत मृत्यो लोकसारम असारत एक तैयरूपाय छिप्रम क्षिप्रम पर गतिम अवाप्नुते अवाप्नुस्सेट इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है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 जो छह महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसका योग अवश्य सिद्ध हो जाता है इस श्री महाभारती आश्रमद के परमणि अनुगृीता परमणि एकोनविंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में उन्नीसवा अध्याय पूरा हुआ